जल के द्वारा चारो पंग की समझ गया है और मलम सर्वत्र मल से युक्त जल प्रवाहित हो रहा है उस सारे जल को अब शरद जार शरदों के आगमन पर सारा मल जो है वो जहार हरण कर लिया गया है जैसे श्रम आश्रमिणाम संसार में चाहे गृहस्थ आश्रम हो चाहे ब्रह्मशरी आश्रम हो वाल पर संध्या सभी आश्रमवासी बहुत दुखी रहते हैं जो तो जैसे आश्रम आश्रम में नाना प्रकार के मल दोष रहते हैं तो उन दोषों को वो अशुभ के रूप में रहते हैं उन अशुभों को यथा कृष्ण भक्ति जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति आत्मन पर सारे मल नष्ट हो जाते हैं ऐसे सारे जलों के अंदर जल स्वच्छ हो गया है सर्वस्व जल ना। ना। ना। सभी प्रकार के के मलों को हरण करने के बाद में नष्ट करके कांति होकर जल रहा जल देने वाले जो मेघ हैं वे भी रूप दोषो से रहित हो गए शांत हो गए यथा जिस प्रकार से मुनिया मुनि लोग मुक्त के लिए विषाह काम क्रोध लोग से जब दोषो से 200 से मुक्त हो जाते हैं त्यक्त ईषणा कामनाओं का ईषणा कामनाओं का त्याग करके जैसे शांता शांत हो जाते हैं ऐसी सारे जलाशय शांत हो गए नदिया शांत हो गयी पर्वतों के में से स्वच्छ तोयम जल कभी, कभी तो कभी तो जल को प्रवाहित करते थे और कभी नुचू नहीं छोड़ते थे कैसे बोले रखा जिस प्रकार से ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करने के बाद में ज्ञानी लोग काले जब न्यास पर बैठने का नंबर आ जाता है तो ज्ञान झाड़ देते हैं और तभी है तो। ज्ञान नहीं देते हैं। गाद जल चढ़ा गाध अगाध कहते हैं मथा है जल को और अब जल धीरे धीरे कम हो गया तो गाद कम जल होने से सरोवर में जो जलेचरा चढ़ा जलचर जीव जंतु मछली इत्यादि रहते हैं वे जलम क्षीय मानम जल के क्षीयमान नष्ट हो जाने पर न एवं अवेदन जल नष्ट हो गया है इस बात को भी नहीं जान पाती हैं ऐसे उदाहरण दिया जैसे कुटुम्बीना संसार रूपी सागर में रहने वाले कुटुम्बी लोग हम सब लोग मूर्ख हैं भागवत किसी को छोड़ा थोड़ी है उसमें कुटुम्बीना मूढ़ा मूर्ख मनुष्य लोग यथा जिस प्रकार से अनवह दिन प्रतिदिन आयु क्षयम आयु का क्षय होता रहता है पर हमको नहीं पता होता हमको और बड़े हो रहे हैं और तो होना है हिंदुस्तान को विदेश में जाके जूझना है इसलिए हम मूर्ख जो रहे हैं लोग मूर्ख नहीं होते उन्हें वो तो ज्ञान बांटते हैं गाढ़ी चर गाढ़ जल वाले सरोवर में वारी चरह वारी जल में विचरण करने वाले जीव जंतु तापम आवेदन ताप को आवेदन नहीं जानने के कारण शरद अर्गजम शरद ऋतु का जो अर्गजम सूर्य से होने वाला जो तो ताप वो उसको नहीं जान पा रहे यथा जैसे कृपण कंजूश व्यक्ति और आज केन्द्र अपने इंद्रियों को नहीं जीता है ऐसा दरिद्र भी ऐसा दरिद्र भी उसका धन होता रहता आयु क्षय होती रहती है पर वही नहीं जान पाता क्योंकि धीरे धीरे होता है सब इतने सूक्ष्म खाव की गति है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बुद्धि हो गए ऐसा लगता है कि कल हम जवान थे परसों हम बच्चे सने सने यादा जो धीरे धीरे के अंदर है वह कीच की उसमें जो छोटे छोटे वृक्ष आदि हैं जो कच्चापन है वह सब न्याम जब वृक्षों ने जो कच्चा कच्चापन उसको जरूर त्याग दिया यथा जिस प्रकार से धी जो ज्ञानी लोग हैं वे शरीरारी शरीर मकान दुकान जमीन जायदाद पशु पत्नी आदि में अनात्मसु जो नाशवान है नष्ट होने वाले हैं उन नाशवान पदार्थों में अहमता और ममता का त्याग कर देते हैं तो उनकी सब धीरा जो धी ज्ञानी लोग हैं की बात नहीं करते समुद्र का जो अम्बु जल है वो निश्चल शांत हो गया और तुष्णि अभूत चुपचाप स्थिर हो गया कैसे जैसे मुनि मनन करने वाले भगवान के संबंध का मनन करने वाले लोग अच्छी प्रकार से वैराग्य प्राप्त होने के बाद जैसे सदा शांत हो जाते हैं कृषि करने वाले जो किसान लोग है, लोग हैं वे जब अब जल तो तो तो वर्षा होना बंद हो गया से भी बना-बना बना-बना करके करके मेड अपने खेतों की क्यारियों में अपह पानी को अग्रणन रोकने लगे नहीं तो धान कैसे होगा जिस प्रकार से योगी, योगी लोग प्राणे श्रवत प्राणे इंद्रियों के द्वारा होती ज्ञान को कहीं बहने जाए उस को रोकने के द्वारा प्रत्याह आदि के माध्यम से उस ज्ञान को रोकते हैं शरार है शरद ऋतु का जो अर्य है उससे उससे अर्थात उत्पन्न होने वाले जो जो किरणें हैं, उन किरणों से भूतान तापान, प्राणियों का जो ताप है, उस ताप को उड़प शरद ऋतु का जो उड़ चंद्रमा है उसको हरण कर लेता है कैसे बोल जैसे ब्रज योशिताम ब्रज की स्त्रियों का अज्ञान देहाभिमान जम देह के उत्पन्न होने वाला अभिमान से जम उत्पन्न होने वाला जो अज्ञान है उस अज्ञान को बोध के ज्ञान के द्वारा द्वारा ज्ञान भगवान कर लेते हैं। निर्मेधम शरद आकाश बादलों से रहित हो गया और ऐसा शरद ऋतु में विमल विमल तारे अब जब बादल नहीं रहे तो चमचम मल, मल रहे पहले बादलों ने बनकर के तारों को ढक रखा था उसे दिखाई नहीं देते थे और खम अशोभक तो खम आकाश अब निर्मल शोभा को प्राप्त करने लगा कैसे गुड़े यथा जिस प्रकार से शब्द से युक्त होने वाला मनुष्य का का चित्तम, चित्त जैसे होती है, प्रमुख जो मूल अर्थ है, उसका ज्ञानियों के चित्त में सात्विक जीवों के चित्त में दर्शन होने लगता है यदु शिच चंद्रमा अखंड मंडल अखंड खंड के गोलाकार होकर के मंडल वाले गोलाकार बनकर के आकाश मंडल में गुरुगणे अपने तारों के समुदायों के साथ में निर्जन शोभा प्राप्त कर रहा है यथा जिस प्रकार से भूमि पृथ्वी के ऊपर वृष्णच व्रत हो वंशियों के चक्र मणि वंशियों के समुदाय से आवृत के जंगल के अंदर प्रसून पुष्पों से सुभाषित होकर के चलने वाले जो समीतोषण समान शीत बराबर सामान्य शीतल और रूषण गर्मी भी समान हो ऐसी मारुतम को स्पर्श करके जनाह लोगों ने अपने ताप को त्याग दिया कैसे बोले कृष्ण हृत चेत सह गोपिया परंतु दूसरी ओर कृष्ण भगवान ने जिनके मन का हरण कर लिया है तो हृत चित्त हरण करने वाली जो गोपिया है उन्होंने अपने ताप को न गा। गावो पुष्पिन्य भवन शरद ऋतु के आगमन पर मृदु पक्षीगण इन सब की जितनी नारिय नारियां हैं वे नारियां सब पुष्पिन्य अभवन युक्त गुण से युक्त हो गई कैसे गुण स्वर और युक्त होकर अपने अपने के साथ में माना अनुगमन किए जाते हुए, जैसे ईश क्रिया ईश भगवान के द्वारा निर्मित की गई क्रियाएं, जब तक पूजा पाठ वे जब पूर्ण हो जाती हैं। फले तो की वजह से फलीभूत होने लगती हैं। उधर शनिवार सूर्य के उत्थान उदय होने पर कुम बिना कुमदनी को छोड़ करके कुमदनी जल के अंदर होती है रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश से प्रस्फुटित होती हैं खिलती है तो उनको उनके बिना उनको छोड़ करके जानी जल से उत्पन्न होने वाले जितने भी कमल इत्यादि हैं वे उठे और यथा जिस प्रकार से दस्युन बिना धातुओं के बिना लोका संसार के लोग निर्भया भैस रहित हो जाते हैं और राज्य राजा भी नजर हो जाते हैं जब योगी राज आ जाता है तो डाकों का भय थोड़ा कम हो जाता है हैं हैं भाग योगी आया क्या बोलते हैं? बड़ा चल रहा है नगर गांव, ग्रामेशु ग्राम में अग्रण्य है जो बड़े बड़े आगे होने वाला जो धान इत्यादि है और इंद्रियों की समुदायों के साथ में लोग महोत्सव महान उत्सव मना रहे हैं क्योंकि तो नया धान आएगा वर्षा ऋतु के बाद में पक्व शाध्या पक् व पक गए हैं श्य धान्य उससे लोग आध्या बेच बेच के लोग आध्या धनवान हो गए हैं और इस प्रकार से भू ये पृथ्वी बहुत हो रही है जैसे कलाथ्याम, हरे, हरे भगवान की कला के द्वारा संत महात्मा नेतराम निरंतर सुशोभित होते हैं वणित मुनी व्यापारी लोग, लोग महात्मा ये वर्षा काल में सब पहले मास करते थे आठ महीने सारा का सारा जो कुछ था वो सब इकट्ठा करके रख लेते थे चार महीने सब बैठ के खाते थे हमारे देश में अब थोड़ा पुल उल बन गया नदियों पर तो लोग आने जाने लग गए शास्त्र कहता अष्ट कर्तव्य वर्षा सुखम भर से आठ महीने कर लो की वर्षा ऋतु में जीवन आनंद पूर्वक यापन हो सके और जीवन अपने जीवन पर्यत इतने पुण्य करते कर लो कि मरने के बाद में उस सुख पूर्वक रह सके। नहीं ऐसा न हो कि नरक में डाल दिया जाए तो व्यापारी लो। लोग तो मुनि और नृत राजा लोग भी पहले बाहर नहीं जाते और स्नाता स्नातक छात्र लोग निर्गम्य था अब क्योंकि वर्षा ऋतु बीत गई है बाहर जाने के लिए निश्चय करने करने लगे और तक -तक को करने लगे और कार्यों को यथा जिस प्रकार से वर्षा से वर्षा अवरुद्ध रोके गए काल आगते काल थे आगं, तो में आगम आगमन पर सिद्धा सिद्ध लोग स्वपिंड सिद्धा तो पितृत्यादि है वर्षा ऋतु के बाद में नागर आता है और आश्वल पक्ष में पिंड दान इत्यादि होते हैं तो स्व पिंडान अपने पिंडों को प्राप्त करते हैं श्रिवर्ग में महापुराणे धर्मयन्त्रे तथा दशमसंगे और आदि पाव शावरण नाम विशुद्ध्याय कृष्णाय वासुदेवाय हरे नमः आत्मने प्रादात् क्लेशनाचार्य गोविन्दाय नमो जलं। हैं। इस प्रकार से शर ऋतु के आगमन पर स्वच्छ जलम सभी नदियों का और तालों का जल स्वच्छ हो गया और पदमागर पद्म कमल के द्वारा आकर समूह के द्वारा जो वायु बहती है वो सुगंधिना सुगंधि से युक्त हो गई है साथ में सोपाल गोपालकों के साथ में गोपो गो के साथ में वन में, में प्रवेश किया वो वन कैसा था उसमें तो वन महिंदा वह पुष्पों से से भरा हुआ था राजी सुंदर सुंदर वृक्षों सुशोभित सुष्मी भ्रंग सुष्मी मत वाले भ्रंग घोरों से पक्षियों का कुल समुदाय उस समूह की घुष्ट उचारण की गयी वाणी के द्वारा शरह, जल और और और जो पर्वत पर्वत है है वो की ध्वनि से हो रहा था मधुपति भगवान कृष्ण है तो मधुपति भगवान कृष्ण का आचार्य गायों का चारण चराते हुए में प्रवेश करके पशुपाल पशुपालकों के और के में किया और तब तब क्या हुआ भगवान की, की उस वेणु के पादन से वेणु वेणु गीतम के गीत का करके का करके प्रेम हो गया और उसको ब्रज की कृष्ण तो भगवान को परोक्षम में ही भगवान तो नहीं, तो परोक्ष माने भगवान के रहने पर श्रखी है भगवान की वेणु की ध्वनि सुनकर के अपने में अनु उस अनुन की महिमा तो का वर्णन करना प्रारंभ किया। का वर्णन करते और सम्णचित कृष्ण की चेष्टाओं का स्मरती स्मरण करती हुई वर्णे तुम का वर्णन करना जब आरंभ किया तो हे नप हे राजन हो प्रेम वेग पड़ जाने के कारण, मनसा, के कारण चित्त उनका गया कारण और तब अशकन नुवाद गाने में अशकन समर्थ न नहीं हुई <laughs> नट पुणेपाद धाम वैकुंठ से जो रमणीय वृंदावनम वृंदारण्ये कुश वृंदा रूपी वन में प्राविष्ट प्रवेश किया इति वेन वमराजम सर्वभूत मनोहरम श्रुता तो दृष्टे सर्ववाकृत विरे विरे हे राजन इति इस प्रकार से सर्वभूत मनोहरम सर्व संपूर्ण भूत प्राणियों के मन को हरण करने वाला ध्वनि को सुनकर सभी सुख वर्वा एक दूसरे के प्रति उस वेनो की महिमा का वर्णन करती हुई अभिरे विरे मानो मनुष्य भगवान कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं और कह रही हैं है में जब भगवान कृष्ण अपने बराबर की उम्र वाले के साथ में पशु अनु पशुओं के पीछे पीछे ब्रिज के अंदर विदेश प्रवेश करते हैं ब्रिज मंडल में वृंदारण्य में तब दर्शन करने का सबसे बड़ा फल है इससे परम अक्षमता इससे बड़ा नम श्रेष्ठ फल नाम अक्षमता नेत्रधारियों के लिए हम तो इससे बड़ा नहीं जानते हैं और कोई जानता हो तो पता नहीं वेजेश मुखमंडल को अनुण जिनके मुखमंडल पर अथरो पर वेणु धारण कर रखा है उससे जो ज्योष्ठम संयुक्त जो मुखार है उससे प्रेम पूर्वक भगवान के द्वारा पातन करते करते जाता है को को उसको अपने निपीतम उस रस को जो पान करते हैं उससे कोई फल नहीं प्रवाह अनुरक्तमीत अनुर रंगे यमानुम आम्र वृक्ष के के के पत्ते मयूर पंख गुच्छे श्वेत और लाल कमल माला धारण किए परिधान नाना प्रकार के श्रृंगारों को अनुप्रत धारण किए हुए वे, विचित्र वेशो अद्भुत वेश धारण किए दोनों भाई पशुपाल गोष्ट पशुपालकों की सभा के बीच में बीच में अलम रूप से से तो प्राप्त कर रहे यथा जिस प्रकार से कभी श्रेष्ठ नटवर हो तो और वे रंगे रंग मंच के ऊपर गायवान गाते हुए सुशोभित तो होते प्रकार से अलम विरेजित तो अत्यंत रूप से शोभा प्राप्त कर रहे दोनों भाई गोप्य हिमाचरदयं कुशलं स्मवेर दामोदर सुदामा गोपिकानां भूते स्वयं्यपि लोचिरसम प्ररिनियो रष्य बजो सुमुतुस्तर्वो यतान्य गोप्य हरि गोपियो आयम वेणु येजु वेणु है इसने हेम कुशलम आचरण आचरण आचरण किम कार्य किया है है जिसके कारण से का का नाम अभी गोपियों का जो भाग्य भगवान दामोदर अदरा सुधाम दामोदर भगवान की अधर सुधा को ये पी रहा है स्वयं भूमते स्वयं अकेला ही कर रहा है यद यह अवशेष्ट बचा हुआ जो रस है वह रस हृदय सरोवर में प्रवाहित हो रहा है और उन हृदय के अंदर त्वचा उनकी जो त्वचा है आर्यथा आर्या जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ नदियां हैं और तरवा जैसे वृक्ष हैं, उन वृक्षों के अंदर भी आशो आशो मुक्त करते आशो सब हो रहे हैं में ये जो ृंदावन धान भूव पृथ्वी के ऊपर अपने कीर्ति को विशेष रूप से विस्तार कर रहा है क्यों क्योंकि अपनी देवकी सुख देवकी के पुत्र भगवान के पद शरण कमल रूपी अम्बुज अंबोज कमल के द्वारा लब्ध लक्ष्मी इसने वृंदावन में लक्ष्मी को प्राप्त किया शोभा को प्राप्त किया है और गोविंद वेणु मनु गोविंद भगवान जब वेणुप जाते तो उसके अनुपीछे पीछे मत पागल होकर प्रेक्ष देख करके समस्त सत्वम परिताने समस्त संपूर्ण जितने भी सत्व प्राणी हैं वे सारे के सारे अपरता अर्थात शांत हो जाते हैं मरे दन्त दन्त एता एता ये सामने खड़ी धन्याणा हरिण्य है ये धन्य ये बड़े भाग्यशाली है वैसे मूढ़ मतया ये बुद्धि वाले होने पर भी भाग्यशाली हैं। या जो विचित्र विचित्र धारण किए भगवान जो नंदन है उन नंद नंदन के द्वारा रणितम वेणु रणितम बजाय ध्वनि को आकरण श्रवण करके कृष्ण सारा सह अपने कृष्ण हैं उनके आकर के सारे भगवान है अवलोकन करने के द्वारा दर्शन करने के द्वारा अपने नेत्रों के दीपों को दीपक बना करके मानोधाम मानो पूजा की विधि का भी विचरण भिछ, करो व्यवस्था करके करके विशेष उपस्थित पूजा की ऐसी करके पूजा अपने मित्रों के द्वारा भगवान की पूजा कर रही है उत्सव रूप शीलताओं के वृद्ध की स्त्रियों के द्वारा होने वाला जो उत्सव है कृष्ण तो रूप, रूप को निरीक्ष देख कर के उनके द्वारा तक उनके द्वारा पणित बजाय वेणु की विचित्र तो गीत को सुनकर के आकाश में विचरण करने वाले विमानों बैठ करके में देवता आते हैं, आते की की सुन कर के वेणु की ध्वनि को सुनकर सुनने के लिए तो विमान घट यह विमान से चलने वाली स्मरण नुन सारा स्मर कामदेव के द्वारा नून्न नष्ट हो गए सारणि देवी जिनका ऐसा धैर्य नष्ट हो जाने के बाद में अब वो लखुख बेहोश जैसे हो जाती हैं तब उनके घबराह जो जुड़े बने हुए केशों के वे खुल जाते हैं उनमें लगे हुए जो प्रसून पुष्प हैं वो धरती पर भृश्य के नीचे गिर जाते हैं और विदिव्य है उनकी शाटिकाएँ भी खुल जाती हैं और मूर्छित हो, हो जाती हैं दावस्य दावस्य कृष्ण के निर्गित निर्गत निकली वेणु की ध्वनि के गीत को सुनकर के वह गीत तो कैसा पीयूष अमृत सदिश है उसको पी करके के उतर उठा लिए जिन्होंने अपने कर्ण को और उन के के के दोनों द्वारा द्वारा भगवान की की जो अमृत है उसको पी, बनते पी रहे हैं। और इस प्रकार से आंखों से अश्रु की कलया प्रवाह प्रवाहित करते हुए आत्मनि अपने आत्मा में भगवान गोविंद का स्पर्श अश्प्रस्य करते हुए अर्थात दर्शन करते हुए उनको विराजमान करते हुए शावा छोटे छोटे जो गायों के बच्चे हैं सुतन पया माताओं के ओद भागर से सुत गिरते हुए टपकते हुए स्तन से निकलते हुए पूध को कबला ग्रास अर्थात मुख में रख लेते हैं न तो भीतर निकलते हैं न और दूध पीते हैं और इस प्रकार से तस्तुष्म भगवान की वेणु ध्वनि का स्मान कर रहे दूध बिना भूल गए हैं प्राय कर वाने इस वन में प्राय करके जितने पक्षी हैं, वो सामान्य नहीं कौन बोले ये के लोग हैं। जो पक्षी बनकर के भगवान का दर्शन करने आए हैं। कृष्ण इच्छितां, कृष्ण का दर्शन करते हुए तक उदितम उन तक उन्हें कृष्ण के द्वारा उदितम बजायेगी वेणु की ध्वनि को कल सुंदर सुंदर गीतम गीत को सुनते हुए ये जो पक्षी लोग वृक्ष की लोगों के ऊपर और रुचिर सुंदर सुंदर मन को हरण करने वाले जो नए नए पल्लवान पल्लव हैं उन पल्लवों के ऊपर आरोह्य विराजमान होकर के अन्य वाच हो। दूसरी किसी प्रकार की बातों को से विगत के कान में दूसरी बात नहीं, केवल की, की ध्वनि दे और मिले तो अपने को बंद तो न करके टक तक लगा कर के भगवान की वेणु की ध्वनि को श्रमती सुनते रहते हैं नात्या नरस्ते भगवान बजाते में तो कभी मतलब तो बहुत सी नदियां थी नदी नदी प्रयोग किया गया है वो तो हैदिया नदिया, नदिया। भगवान कृष्ण के मुकुंद भगवान कृष्ण के द्वारा गीत गाए गीत को उपधार श्रवण करके मनोभवेद मनोभव तो आवर, आवर जो घोरे उसमें पड़ते रहते हैं ऐसे वर्षा ऋतु में अच्छा घेर तो बनता रहता पानी के अंदर तो घोड़े लक्षित घोरों का दर्शन होता रहता उस पीछे में मानो उन्ही घोरों के द्वारा अपने भवनों के द्वारा आलिंगन स्थगित भगवान का आलिंगन करते हुए उस मानव में ही अपनी लहरों के द्वारा वो लहरें उनकी भूजे भुजाएं हैं और उन लहरों रूपी भुजाओं के द्वारा मुरारे आलिंगनम स्थगित मुरारी भगवान का आलिंगन कर रही हैं और उस स्थगित मानव रुक गई है प्रवाह ठहर गया है और इस प्रकार से पाद युगलम भगवान के दोनों चरणों को अपनी प्रभु कुछ उपहार को तो लेते जाओ तो नदियों में खिलने वाले जो कमल हैं उन कमलों का उपहार चढ़ाती हैं है तो भगवान के के के ऊपर जब आ जाती है, तो आने पर प्रज के और पसुन पसुन के साथ में पर पशुन, पशुन और पशुओं साथ राम, बलराम जी के साथ में गोपे गोप के साथ, साथ में संचार यंतम शिकायत हुए अनु उनके पीछे पीछे बजाते हुए करके बादल लोग क्या करते हैं उनका प्रेम प्रेम प्रवर्ध जाता है तो बढ़ जाने के कारण उदित प्रकट होकर अपने मधुर मधुर हल्की हल्की पानी की कूदों को गिराते हुए बादल अपने स्वरूप से अपने शरीर के द्वारा आत छाता व्यधात छत्ता बना करके धूप नहीं लगने देते हैं पुलंद तो बादलों में पहले इतनी चेतनता थी, को धूप न छाते बन जाते थे और आज तो मनुष्य इतनी ज्यादा इतना जड़ा भक्त हो गया है कि भगवान को चमकाने के लिए दस हजार का बल्ब उनकी खोपड़ी पर फिट कर देता है मोटा सा बल्ब हाइड्रोजन क्या बोलते हैं उसको ऐसे था भगवान की आंखों पर अब जिसको हम नहीं देख सकते उस प्रकाश पर भगवान को खड़ा कर देना कितना बड़ा पाप है पर तो आज का मनुष्य ज्यादा भक्त हो गया है बहुत ऊपर उठ गया भक्ति क्षेत्र से कभी कभी कथा वगैरह में वो लोग मीडिया वाले क्या बोलते हैं कैमरा बनाने वाले वर्षा ऋतु तो के तो अंदर वो लगाते हैं तो गर्मी में लगाते हैं तो शरीर ऐसा जलता है और कीड़े लगते हैं में बड़ी होती है है है और तो तो तो है। तो उस प्रकार की रोशनी भगवान के ऊपर नहीं डालनी चाहिए तो, तो, तो सब चलता है। चलता है। पूर्ण जो बिल है जंगल में रहने वाली उनके तो मनोरथी पूर्ण पूर्ण हो गए क्यों बोले अनंत कीर्ति संपन्न भगवान कृष्ण के अब्ज अब कमल की राग जो चरणों की ध्वनि धूलि लगी रहती है उस धूलि को जो श्री कुंकुमेन श्री शोभा से युक्त कुंकुमेन कुंकुम से युक्त जो है वह स्तनमंडी मंडी तेना दिता अपने अपनी प्रियतमाओं के स्तनमंडी मंडी के नगी हुई जो कुंगुम है उससे मंडित सुशोभित है भगवान का चरण और वह चरण तृण ऋषि पीण जब वृंदारण्य में भीषण करता है तो तिनको के ऊपर ऋषि पीना वह कुमकुम के ऊपर लग जाती है और तब रे ढिल उनको उठा करके अपने आनंद मुखमंडल में लगाती है अपने पर लगाती हैं और लेप करके और करके भगवान का दर्शन करते हुए कामदेव के रुझ वेद को उस वेद से उत्पन्न होने वाले तद आधि उस आदि उपाधि अर्थात उस कष्ट को दुख को जब त्याग देती हैं हे हंत दुख का विषय है आयम अयम आयम ये सामने दिखाई देने वाले अद्रि पर्वतराज गोवर्धन महाराज यह ये हरे भगवान के दासों में वर्ण श्रेष्ठ हैं, ये उत्तम भागवत हैं, क्योंकि ये राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान और दोनों के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके प्रकट मोद आनंद ले रहे हैं और इस प्रकार से गो गण सह गो गायो और गण उनका जो समुदाय गोप वगैरह हैं <laughs> उनके साथ में तयो हो उन दोनों भगवान कृष्ण बलराव जी के साथ साथ में सबको मानम तनोती सबका सम्मान बढ़ाते हैं तो जो पानी ये पीने के लिए जल प्रदान करते हैं कभी किसी जमाने में राज्य में भी झरने बहते थे अब तो यमुना जी में भी झरना नहीं बहता काला पानी बहता है नाम भी कृष्णा है और कलजु के भक्तों ने उसका नाम सार्थक कर दिया नाम भी सार्थक कर दिया। पहले नाम सार्थक नहीं था कजू के भक्तों ने अपने भीतर का प्रेम उडेल उडेल करके और जमुना जी का नाम सार्थक कर दिया उस सचमुच में कृष्णा हो गई क्या हम लोगों ने बहुत जल किया जमुना जी का जगन्नाथ घाट में जहाँ मंदिर है सड़क है वही जमुना जी बहती थी प्रतिमा मार्ग बना हुआ जल देते हैं अशुभ स्नान करने के लिए जल प्रदान करते हैं घास घूस प्रदान करते हैं कंद मूल प्रदान करते हैं कंदर कंद कन्द्राएं रहने के लिए निवास करने के लिए धूप से बचने के लिए कन्द्राए प्रदान करते हैं और कंद मूले कंद मूल फल इत्यादि प्रदान करते हैं और गोप गोप के के के गणों साथ साथ में और गा, के साथ में और गायों एक वन से दूसरे वन में नए ले जाते हुए उदार बहुत बड़ी उच्च श्रेणी के उदार पुरुष भगवान कृष्ण वेणु स्वर अपने वेणु के स्वर्ण ध्वनि के द्वारा कल पदे हैं सुंदर सुंदर नाना प्रकार के पद जब उसमें से जाते हैं तो तो शरीर को आनंद प्राप्त होता है और नियोग लक्षण रस्सी भगवान अपने कंधे पर लेकर रखते हैं और उससे पास हाथ में कमर में बांधने वाला जो फेटा है और इस प्रकार से कृत किए लक्षण विलक्षण लक्षणों विलक्षण विचित्र लक्षण विचित्रते हुए चलने वाले भगवान कृष्ण अस्पंदनम चलने वाले तो अस्पंदनम स्थिर हो जाते हैं और तरुणाम कुल जो वृक्ष है वो कुलपित हो जाते हैं ऐसी स्थिति होती है एवं वेदा भगवतो या इस प्रकार से में करते हुए भगवान की एवं बेदा इस से यह जो गोपिया गोपिया मिथा परस्पर में एक दूसरे के साथ में वर्णन यह वर्णन करती हुई कृष्ण के स्वरूप कोई परमात्म गोविंद नंद एबन के प्रथमे प्रथम मास में प्रत्येक दो दो महीने होते हैं तो प्रथम मास में नंद ब्रज नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली जो कुमारिका कुमारिया हैं आठ नौ वर्ष तक कन्याओं को बाद में जो देवताओं को हवन करने अन्न आदि होता है उसको चेरु कर रही थी कर रही थी देवी अरुणोदय अरुणोदय के के के समय में में सूर्योदय जो होता है उस अरुने उदिते अरुने के उदिते अरुण उदय होने पर वे सब कालिंदी, कालिंदी अरुणोद जल के अंदर आपल प्रवेश करके जलांत जल के अंत समीप में ही हे दप, हे राजन देवी प्रतिकृतिम देवी भगवती दुर्गा देवी भी आ तो नव दुर्गा चल रही है जब नव दुर्गा आती है तो देवी जी के भाग्य खुले आते हैं बड़े बड़े लोग तो दर्शन करने जाते हैं उसके बाद में भारत महीने देवी जी कहाँ रहती हैं तो भक्तों को पता नहीं रहता देखा देखी देखा देखी सार वहीं जाने धक्का मुक्ति करने कितना पुण्य मिलता है कितना पाप मिलता है तो ऊपर पता चलेगा है तो गालिंदि देवी तथा मैया के अंबर से आप जल में डुबकी लगा करके स्नान करके जलांत जल के समीप में राजन देवी देवी दुर्गा जी की प्रतिकीर्ति प्रतिकृति बनाती आकृति कृपा बना करके शेक मट्टी धूप और दीप के दीपो के द्वारा उच्चावी छोटे बड़े उपहारे उपहार सामग्रियों के साथ में प्रभा नए नए पकते हैं और फल है, चावल उनके द्वारा पूजन करती हैं और फिर प्रार्थना करते महापिणी हे नुँ। महायोगी अध देवी आप नंद के पुत्र को मे मेरे पति बना दो ते आपको नमः नमस्कार है। फिर इस प्रकार से मंत्रम जपन मंत्र का जप करते हुए ता वे सारी गोपियां कुमारी का कुमारी कन्या है पूजाम चत्रु देवी की पूजा करती एव मां च मधुदन्धे रु कुमारयेत रुदजेतु वरगालि समानच वोया नंदसुत पत्नी एवमेच प्रकार से कृष्ण चेतसः कृष्ण भगवान है चित्त में जिनके ऐसी कुमारिये कुमारियां मासुम एक महीने तक व्रतम शेरू व्रत करनी थी भद्रगाले भद्रगाली के समानच प्रकार से अर्च वचना करती हुई नंदसुत पतिं भूया नंद पुत्र हमारे पति ऐसी प्रार्थना करती थी परस्पर में स्वे गाते हैं अपने शरीर के द्वारा एक दूसरे के साथ में दबा हुआ हाथ हाथ में में हाँ बांध और प्रतिदिन स्नान करने के लिए और उच्च उच्च स्वर से अंति समीप में कृष्णम जब या जाती हुई जाति में सारे देवियां ऊंचे-ऊंचे स्वर से कृष्णम जगो कृष्ण भगवान की को गीत के रूप में गाती नदियां किसी समय की बात है कि नदियां नदी नत्य के किनारे पर आगत्य आकर के पूर्ववत पहले के सामान तीरे के के के तट पर वस्त्रों को पे करके और वस्त्र कृष्णम गायन कृष्ण लिए हुई मुदा जल में करने लगी भगवान सद विष्ण योगेश योग ईश्वर योग है योगियों के के के ईश्वरों भी हैं समर्थ सब जानते हैं। के भाव को भी जान लिया और भगवान है तो, तो सब जानते तब भगवान कृष्ण ने तद गोपियों के तद उस भाव को अभिप्रेत जान करके तो आज में फिर मेरू बजाया बोले आज बोले फिर बोले आज चीर चुरा है अरे क्या अब तुम कपड़े भी चुराने लग गया क्या इतनी कमी आ गई कपड़े की ये कपड़े कपड़े भी सुनो के बोलो ची ची रहे वैसे ही आवरता है बालकों अकेले नहीं गए भगवान वैसे आवरता है बालकों के घिरे होकर अपने बराबर के आयु वाले बालकों के साथ में आवर्त आवर् घिरे होकर के तत्कर्म सिद्ध है वस्त्र चुराने की की ताक्र ताक्र के कर्म की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तत्र तत्र जहां स्नान कर रही थी परमात्मा क्लेश नमः की प्रत्येक जिला में शिक्षा है आजकल करना हमको शिक्षा